विशेष रूप से से से मेरे बात करें तो कम कम में बन जाए और उसके बाद और कोई आश्रम बन ईमानदारी ईमानदारी से, करना हैं इस में। से कि जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट उठानी हैं हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार और सहयोग में एक बात जानी चाहिए कि जो चीज़ जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी उसमें रुकावट नहीं हो सकती अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी अगर समय उसमें ज़्यादा लग गया या कम लग गया रुपया अधिक लगा या कम लगा ये सब जरूरी था इसलिए किसी भी चीज़ में दोष के कारण लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहजोग का आश्रम बनाया गया तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से दिल्ली बन गए ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम देख मुझे बड़ा आनंद था इसका पूरा उत्तर तो आप लोगों ने लोग और सारा श्रम आपने किया और इसलिए इसका श्रेय अभी सारा भी सारा क्रेडिट भी आप ही जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं जो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने अकर्भ में उतर गए हैं कि आप जानती नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगा आप ही मेरे हाथ आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करती और इसके लिए मैं आपसे शरणार्गत हूं एक तरह से कहती हूं कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुम हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी और जहाँ कहोगे वहां मैं तापित हो जाऊं देखिए इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना चाहिए वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार को पूरी बहुत आसानी से हो जाती है अब मुझे तो पता नहीं मैंने इससे कितना रुपया दिया इसे क्या दिया ये तो सारा तो जो का रुपया मेरे जेब से तो मैंने एक पैसा दे दिया लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना आप लोग तो बना ही रहे हैं लेकिन मुझे भी इसे देना चाहिए सर एक आनंद का पर्व एक आनंद का सागर है हर चीज से आपको आनंद गर्भुर तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर दिए लेकिन आपसे वो आनंद उसकी प्रचिति न हो तो सोचना चाहिए कि आपने अभी उस कमी रहो बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको खाना पड़ा था। ये सब कुछ एक खेल ये सब एक खेल और इस खेल को हमने किस तरह से खेला उसका मजा हमने खाया घर बनाना गान बनाना ईश्वर बनाना ये सब एक अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचे कि कैसे बनेगा क्या होगा तो उसका मजा ही लेकिन आप बना रहे आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज पे कर रहे हैं सिर्फ आपका चित्र गर्शक् चित्त, चित्त शुद्धि हो और जिसमें यही विचार हो कोई चीज़ करनी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती हैं और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जहाँ कर जा आप कहते हैं कि अब मस्त तो होए फिर क्या बोले वही हाल आज मेरा हो रहा है ये सारा देख करके ऐसे तो सारा विश्व ही बनाया लेकिन ये जो भी बनाए जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते उसको देखकर के बड़ा अद्भुत सा आनंद ऐसा ही विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही है आज का दिवस भी बड़ा शुभ है शिव तत्व के दिन इस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है वो आज का दिन जिस दिन शिवजी की पूजा की जाती शिव मने जो अटूट अचल अविनाशी और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट अचल और अविनाशी इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है तो ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी ही शुभ बात है इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत इकलजुट की भो यातनाएं और उसका प्रकार तांडो चलाओ। ऐसे वक्त एक मेघला कभी होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें उस मेघला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बसाया गया एक कविता यहाँ लाई गई ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकते और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है हर तरह का आक्रमण आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य करता है तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस इस तरह से ये एक भारतवर्ष के आज द्वित सर्वप्रथम तो संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव सदाशिव उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति करें तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है हमेशा रहेगी वो चाहे सुप्तावस्था में होती है तब कोई सी भी सृजन क्रिएशन नहीं होता है लेकिन जब वो जागरूतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं और फिर वही जाकर की चीज़ जब सो जाती है ज़िए, ज़िए तो सब चीज़ फिर सुप्तावस्था में चला जाता है ये जो सुप्तावस्था में जाने की इस स्थिति है उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव का तत्व शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात है क्योंकि तो अपने हां भारतवर्ष में जो कि भारतीय है जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं उनकी बात और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय आप जब देखें तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य बाकी सब चीज़ें विनाशी ये हम लोग जानते हैं सारी चीज़ें विनाशी हैं और विनाशी चीज़ों के पीछे दौड़ना ये कोई भी आ, अकल की बात नहीं विनाशी चीज़ें जहां है वहां है अपनी सीमा में रहें लेकिन उनका जरूरत से ज़्यादा महत्व करना विनाश की ओर डर यही चीज़ है जो शिव तत्व है इसे हमें प्राप्त करना है जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत यही चीज विदेश में लोग भूल गए विदेश में लोग लो विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते हैं और विनाशी चीज़ों के लिए राखते हैं उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकें उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज़ में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाकर लेकिन उसमें जान नहीं उसमें प्राण नहीं उसके जो प्राण हैं वो है शिव और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मानते और हम जानते हैं इस अविनाशीशील तत्व से ही सारा कार्य घर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा हैं हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख भोलेपन का मतलब है पवित्र अत्यंत पवित्र है जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई देते अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या होती है तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं या चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है ये ही शिव तत्व का आकाश। है और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर आप जागृत नहीं होती आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते उसकी प्रचिति नहीं कर सकते उसे जान सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है इसी को विद कहना चाहिए जो वेद है इसी को नॉलेज कहते हैं जो ज्ञान है यही शिव तत्व को जानना अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते इसमें आपको शंका नहीं है शि, शिव तत्व है या नहीं किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचो शिव तत्व का सबसे बड़ा कायदा ये है ये प्रेम प्रेम का स्त्रोत प्रेम का लक्ष्य प्रेम का केन्द्र ये प्रेम सबसे बड़ी चीज अपने हृदय को खोल शिव तत्व को अपने मत समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रह इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती है वो हमें देखा इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ मैं मोहम्मत मैं मेरा पति मेरे बच्चे मेरा घर जहां मोहम्मत पशु हुआ वहां शिव तत्व खत्म रह जाता अब शिव जी को देखे कहा रहते कहलाश पर या कोई भी नहीं रह वहाँ बसे कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं अलंकार उनके क्या हैं जिस मस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं लेकिन उनको कोई आराम की ज़रूरत है कि मुझे कौन सा आराम मिलेगा हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहाँ जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल हैं वहाँ क्या इंतज़ाम होगा वहाँ ये चीज़ ठीक होगी नहीं होगी वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा वहाँ कौन सा इंतज़ाम होगा और किस तरह से खाना होगा वो इस चीज की परवाह है शिव तत्व वालों का पहली पहचान है वो बस्ती में कहीं भी रह आप उनको जंगल में सुला दीजिए वो तो जंगल में आराम से महलों में रख दीजिए तो महलों में जहां है वहां वो शिव है उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके क्योंकि तो स्वयं आनंद में होने की वजह से और किस चीज से आनंद उठाना बाकी तो सब कचरा ही है जो असली परम चीज़ वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में शिव और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज़ होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मुहित कर सकेगी ऐसी कोई सी भी चीज़ उनके लिए नहीं इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तो चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अलिया माने आप कहें सोनी आप कहीं भी बैठ लीजिए कहीं भी खाना खा लीजिए किसी वक्त की खाना खा लीजिए कितना टाइम है सोने और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो किस वक्त जाना किस वक्त आना किस वक्त क्या करना उसका विचार ही नहीं रहता सब एक ही हो रहा है जो भी चल रहा है ठीक है अभी यहाँ बैठे यहां बैठ तो यहाँ बैठ गए कल कहीं वहाँ जा बैठ जाए उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब अब टाइम हो रहा है चलो अब वहाँ पे ऐसा करना है ये करने का है ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होता है क्योंकि जो हो रहा है वो काले चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है इसीलिए मैंने कहा ये कब बनेगा कैसे बनेगा उसके लिए व्याकुल होने के बाद जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी यह पूरा होगा वही तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा जानवर आते रहेंगे चिड़िया पंछी रहेंगे मैंने तो इनसे कहा था पहले इतना ही कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले यहाँ पर उनका तो माँ आप तो रहेंगे मैंने कहा मैं कौन से कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए तो एक मेरे लिए मत आश्रम आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले कहते हैं क्योंकि हिन्दुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है उसको तो अपना घर चाहिए अपनी बीदी चाहिए अपने बच्चे चाहिए और बीबी पे रोक जमाने के लिए चाहिए ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी अपना मेरा ये चीज़ मेरी ये मेरी चीज़ है मेरे बच्चे मेरे पास हैं मेरी बीबी मेरे पास है कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं नहीं पे परदेश में ये प्रश्न नहीं परदेश में तो राष्ट्र बना तो खट से बन जाता है क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह ले करके चले आते अभी क्या हुआ तो घर पर बेचते अब तम आश्रम अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए क्योंकि तो अब न तो घर का किराया देने का न कोई ऑफर न कोई चीज़ बस यहाँ रहेंगे सामूहिक में रहेंगे जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे सब लोग मिलकर काम करेंगे और तो कोई प्रॉब्लम नहीं कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया जैसे हम किसी चीज़ के हो गए जिसको कहते हैं बिलोंगिंग किसी चीज़ को हम बिलोंग कर गए और हम लोग हम छुटक पटक घूमे रहते हैं अच्छा उस घर में भी घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू ये छोटी बहू फिर उसका बच्चा फिर मेरी बहन फिर ये गाय उसमें भी झगड़े क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है एक कृत्रिम रिश्तेदारी है यह असली रिश्तेदारी कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं कर होता रिश्ता अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है मतलब इसमें वास्तविकता नहीं उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आई अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए माँ को बुला दीजिए लंदन में हम थे एक साहब मेरी जान को रखें तो मैंने कहा अच्छा भाई तू इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे मुझे छुटकारा करे मेरी जान खा गई इसकी तरह से मैंने कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ माँ को बुलाओ मेरी जान खा ली अब ये चीज को यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूँ मैं कैसे इसको निकाल कर दूंगी सर तो मैंने कहा तो पहले बुलाया आपको और अब आप भेज क्यों रहे वजह यह है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा नहीं ये झूठ आ अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य है उसमें यह नहीं भावना आती कि यह मेरा है मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं अगर सच्ची भावना भावनाती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े जाए उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आपकी टांगे खींचे अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ तो तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जानते फिर और भी तमाशे खड़े कर क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है बाकी सब असत्य है और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से होता है इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते आप जानते हैं कि चैतन्य तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद आया कितना एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आया वो मेरे पैर पे आते ही आठ दस वहाँ जितने भी सरज होते दौड़े दौड़े बता क्यों क्या पता नहीं क्या एकदम से के एक दम तो एकदम खुले कब ने कब जाकर देखे माँ को क्या कहीं देखो साहब एक रियलाइज हो ये साहब अब वो सब खड़े होते वो बेचारा झुका ही बैठा बैठा उसको को तो छोड़ो पकड़ लिया उसने उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना है ना कमल के फूल से आए ऐसे उसका मजा उठा रहे ये असली रिश्ता हुआ कि तो बैठे कहां थे वहां से भागे भागे क्या मजा है जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी यही असली दोस्ती है यही असली की प्रेरणा प्यार और उसका आनंद ये सिर्फ शिव तत्व से हो अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आप उसमें झगड़ ही दे आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाए कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाए लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है मैंने देखा है कि गर समझ कोई चीज़ आ, अमेरिका में हो गई तो सारे सहयोगियों दौर पर कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त महत्व इतनी बड़ी बात लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जानना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं शिव तत्व में स्थित होना मैंने मैंने कहती कि अब सन्यासी बाबा बन के हैं पर अंदर से संयस भाव आना चाहिए अंदर से सन्यासान भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो सैप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है हर पत्ती पे हर शय पर हर फूल पर हर फल पे जाता फिर लौट जाता है इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाज पूरी तरह से असंग में तब आप शिव तत्व में स्थित होंगे और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मज़ा आ नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले इन्होंने ऐसा किया शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ू घर में घुस गई जिसका उसका आपस में झगड़ा न किसी को आपस में मजा आ रहा है न तो कोई आपस में प्यार कराए जिसका झगड़ा उससे उसका झगड़ा उससे मैं तो देख देख कर सोचती थी हे भगवान अब मैं क्या यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने लगा लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे दिमाग ठंडे हो गए शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे और जान रहे कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बड़ी और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगे ये क्या चीज है, अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है वो है जिस आदमी में शिव तत्व नहीं जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता कितनी भी कोशिश कर लें तो भी वो रिश्ता बन ले उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लें आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं सकता या तो आपके वाइब्रेशन खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशन खराब तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी के वाइब्रेशन खराब हैं तो क्या मेरे खराब हो गए मेरे खराब है तो क्या इसके खराब हो गए और एक तरह के सब स्रांत भ्रांतिमय स्थितिया जाए आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशंस किसके खराब तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके वाइब्रेशन्स ठीक नहीं उनसे दूर रहना चाहिए उसमें कोई किसी को बुरा नहीं माना चाहिए उसमें दोनों का लाभ है आपके अगर आपके अंदर शिव तत्व जागरूक है तो आप उनसे अधिप्त रहें इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुखकारी बुरा कहें लेकिन उनका भी शिव तो ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि आप अपना शिव तत्व को ठीक क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता जैसे कि कोई कहे कि दूध में आप दही डाल दीजिए क्या आगे तो डिटेस्ट ही है ऐसा तो होता नहीं दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो जाए आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगाओ उस थियोरी का काम है उसके सामने जाके प्रार्थना करो नमस्कार करो कुछ करो उसमें आपने दही डाल दिए और जिन लोगों के वाइब्रेशन ख़राब है उनको पूरी तरह से डायडेस देना चाहिए तुम्हारे वाइब्रेशन ठीक हो जाएंगे वो सब ठीक हो जाएगा और आपकी शांति और आपके शिल तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक आदमी कितना शांति में बैठा मैं भी ऐसी शांति में क्यों इस शांति को मैं क्यों उसका क्यों न मैं उसका उपभोग इस तरह का आपका जीवन उस शांति में सादगी में प्रेम मय में, में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं जो अभी इतने बैठे नहीं है सहयोग में वो धीरे धीरे बैठे लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हम इसीलिए सहयोग में भी आए और सहयोग में आकर के हम अगर आधे अधूरे रह गए तो क्या फायदा हमने क्या प्राप्त की उसने हम जिस रास्ते पे आए हम पीछे में बैठ गए मंजिल तत्व पहुँचे इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें करी हैं और बताया लेकिन दिल्ली वालों के विशेष रूप से शिव तत्व की बात, बात करनी चाहिए शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र पर मैं तो उल्टे करू अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का तो आपका हृदय एकदम से संकुचित हो है एकदम छोटा होता है और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से पहना शुरू चक्र चढ़ता है अहंकार से क्योंकि तो आप इस राजधानी में रहते हैं और सब घोड़े पे सवार लोग हैं आप भी सोचते हैं बच्चों को जरा पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं इनको देखना चाहिए जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए सो so, दिल्ली शहर में मेरी जब शादी होकर आई तो मैंने मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया यहाँ लोग चलते तो ज़मीन पर है पर गर्दन उनके ऊपर ही चलती है और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए उनको कुछ समझ में नहीं आया एक अजीब अहंकार की दुनिया जब उस टाइम में जब देखा जबकि मैं बहुत छोटी और बुढ़ी सी थी मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहां रहे सीधे जामुना जा रहे हैं किसी घाट पर जा रहे हैं कुछ समझ भी नहीं आता तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य सबकी गर्दन यहां से ऊपर छह फुट चलती और इसका कारण यह कि अहंकार इतना अहंकार एक चपरासी भी अगर बीवी घर में आए तो वो शनील के सूट पहन करके लिपस्टिक लगा करके पहुंची घर में मैंने सोचा कोई मेसा भी होगी नाकून रंगाए हुए लिपस्टिक लगाए हुए चूड़ियाँ पहनी हुई बिल्कुल फैशनेबल और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी मैंने सोचा मेम साहब होगी तो मैंने उनसे कहा चाहिए उनको सोफे में बिठा तो बैठे ना मैंने कहा आप बैठी बैठी मैं कैसे बैठ सकती हूँ आप बैठिए आप हैं क्यों मैं आपके चपरासी की तो मैंने कहा कोई हल्के बैठ जाइए अब आप और फिर जितनी उसमें घमंड थी मैंने देखा कि कितनी तो कलेक्टर के नहीं हों तो मैंने कहा जब इनका यह हाल है तो कलेक्टर की बीवी क्या हुई <laughs> और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी कि मैं तो मैं तो नागपुर से आई थी मुझे तो लगा यह है दुनिया कैसी दुनिया है इसमें समझ ही नहीं आ रहा अजीब अजीब से अनुभव आने लगे जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना तो एक हमारी सहेली हमें मिली वो तो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी वो तो हमसे बात ही नहीं करे तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते कर तुम कहाँ रहती हो तो तब तो तो हमें मीना बाग में एक जगह मिल गई मीना बाग में रहती तुम्हारे पति क्या करते कुछ करते ही है सरकारी नौकरी है क्या तो? After all, ये नीना तो किससे शादी करती तो? तुमको और कोई नहीं मिला मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी हैं बहुत अरे उसको क्या चाटना है तू क्या मीना में रहती <laughs> मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है इसकी क्या पोजीशन है उसको सब पाठ या याद कहाँ कहा तुम कहाँ रहती है तो मैं तो वहाँ रहती हूँ राहुल मैंने कहा वो कहा ओ फूल के पास मैं तो दूर होगा ना जरा यहाँ अरे तो क्या मेरे पास मोटर है उसमें क्या कहीं भी हो रहते तो शान से मेरा पति तो ये है मेरा पति पहले तो मेरे यही नहीं भी समझ में आता था कि एडिशनल अंडर ये सारे प्रिपोजिशन का क्या मतलब <laughs> मेरे हजबेंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फ़र्क है <laughs> वो कह लेंगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कल है लेकिन तुम तीन पत्ती नहीं खेल सकती उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज़ हायर लो रहा है और ये तुम्हें ब्यूरोसीदि नहीं है <laughs> तो मैंने कहा साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि तो सारे प्रपोजिशंस हैं उसमें ऊपर नीचे क्या होता है बहराज जो भी हो तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि यह तो कोई लड़की है कि क्या जो भी सोचा पता नहीं तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है मैं मीना में रहती हूँ तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है जो सरकार ने हमें जगह जगह हम रहते तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए तो तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार कुर्सी को करते हैं चाहे जो भी तो वो आते ही साथ सब नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते तो ये भी हम नमस्ते करेंगे तो उससे कहने लगे तुमने क्यों नमस्ते किया मेरे पति है ना उनको क्या ना मुस्तीक तुम्हारे पति फिर तुम मीना बाग में क्यों रहती तो जैसे कि कोई वो एरवा का जेल है कि क्या मीना बाग में उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या ये तुम्हारे पति अरे तुम तो बड़े आदमी की भी भी हो मैं कभी भी पता नहीं भी लंबे हैं मेरे आदमी <laughs> तो कह तुम तो मेरी गवार तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए मैंने कहा ले इतने बड़े आदमी है क्या तुमको बड़ी कोठी तो ले मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता है सफाई उफाई करें मुश्किल जाती है तो तुम्हारे घर में नौकर नहीं मेरे है पर उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिश उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक एक फोन कर दिया मैं तो परेशान मैंने कहा इसको क्या होगा भाई अभी तो ये मीना बाग से कबड़ाती थी और वो रोजी आने के लिए बैठी हुई मीना बाग समझ में नहीं आता इस तरह की ये चीज़ें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कह दे कि आप घोड़ा हैं तो वो घोड़ा रहा तरफ वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए वही हाल यहाँ के लोगों का हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या समझ और ये सब बाहर की लादे हुए के टुकड़े उनको ले करके कौन सी शान बघारते हैं ये तो कल गिर जाएगी सब चीज गिर जाएगी ये सब विनाशी चीज रखा क्या आज बड़े कुर्सी पे बैठे कोई भी आदमी हो कितना भी खराब हो आपका प्रसिद्ध लोफर हो कैसा भी हो वो तो कुर्सी भी बैठे सब हाथ जोड़े खड़े वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे अच्छा और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया तो उसकी सारा कच्चा चिट्ठा आप पूछ लीजिए जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी बढ़ भगवान ही लोग उसमें खाए आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस जमाने की जब आते हमारे हजबेंड को मिलने पूछते थे वो भगवान जी हैं तो मैंने कहा कौन भगवान जी साफ तो साफ तो वो भगवान जी हैं भगवान जी तो मैंने कहा शास्त्री जी कौन अरे वो परम बहुत आप कौन मैंने कही यहाँ मैं नौकरानी है तो तब से मैं अपने पति को भगवान जी चिढ़ाती थी तो कहना बस करो आप मुझे मत चिड़ाया करो इस कदर का घमंड इस कदर का जोर इस कदर की ज़बरदस्ती और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से एक विचार आता है कि और इसके मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ कितना क्या उनकी पोजीशन है और लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट मालूम कि उनका नंबर इतना तो उनका नंबर उतना तो उसका ये मैंने कहीं क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे होना किसलिए तुम इस तरह की बातें कर और उन लोगों की बातें मुझसे समझ में मेरे आती नहीं थी क्योंकि बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी इसको ये प्रमोशन मिला उसको वो प्रमोशन अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें एजुकेटेड हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी वो और ना कुछ पढ़ना ना लिखना ना कुछ जानना ना कोई बातें वैसे पति की नौकरी कौन सी उसी के एक प्रकाश बेमार अपने इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़ोगे ये जो कुछ भी विमसावियत है ये आप खत्म हो जाए अब असलियत पर आना है क्योंकि हम सहजोगे और सहजोगी के लिए ये ज़रूर है कायदे कपड़े पहने कायदे से रहे, सुशोभित रहें यह सब चीज ठीक है लेकिन अपनी सीमा अपनी सीमा में और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखेगा कि अंदर वो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है आपकी जो शान है वो देख रहे दुनिया कहते हैं कि है ना ये वो तो ऐसी एक है आपके लिए साहब क्या चीज फिर वो कुर्सी से उतरे चाहे कुर्सी पर बैठे चाहे वो बाहर जाए चाहे अंदर जाए सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचे ये क्या नाम लेंगे सहयोगित तो बात होती एक ऐसा चरित्र होना चाहिए एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए जो कि जो कहे की शिव जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर इस प्रकार जिस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व तो हमारे अंदर जब बस गया तो हमें कोई सता ही नहीं सकता कोई दुखी नहीं दे सकता क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी तो हमें कौन सा दुख हो इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली बिल्ली एक घोड़ा नहीं और बिल्ली पर बैठा नहीं जाता नहीं तो बिल्ली मर जाता ये नहीं सोचना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमको कोई विशेष जैसा ही सोच लिया ऐसे ही Uh, आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास् पर ईडियोटिक हो जाए एक और भी मज़ेदार बात कि एक साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए तो एक साहब वहाँ बहुत कूद रहे थे तो उनका साहब आप इतना क्यों कूद रहे आपको पता नहीं मैं पिए हूँ बादशा पिए हैं अच्छा नमस्कार ये तो पिए हुए आदमी है तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव हो जाए और उसमें भी मेरे जैसी एक दो तो गवानी औरतें थी, थी तो हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चाएँ करते एक बहुत कम लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चढ़ फिर हर चीज़ में ये मेरा घर एक अगर उनका नेपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फ़ोन करेंगे भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन तो नहीं ले अरे भाई एक गया तो गया चूल्हे में गया एक किसी का चम्मच खो गया तो उसके लिए वो सारी दुनिया में फ़ोन करेंगे कि तो भाई वो एक मेरे यहाँ से चम्मच खो गया। ये शर्म भी नहीं आती किसी चीज़ इतनी बेशर्म से इस तरह की कंजूसी की बातें करना और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ ये बनाओ अपना श्रृंगार करो और अंदर से तो आप इतने टुच्चे छोटे तबीयत के लोग उनको क्या इतना महत्व देंगे जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए इतनी बर्बाद चीजों के लिए परेशान तो आश्चर्य हो जाता है कि किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं और होते हैं कितने टुच्चे कितने लो लेवल ले। उनसे तो एक चीज नहीं छूटती एक इतनी सी चीज किसी पास रह जाए उनके प्राण निकल जाए वो सब अपने साथ ले जाने वाले तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज को सोचते हैं तो संसार की सारी चीज जो है वो हमारे लिए क्षणभंग किसी चीज का मात उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतरहित जो चेतना है उसी का प्यार है। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं गई थी तो वहां पांच मिनट दूरी पर मुझे वाइब्रेशन आए मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो वहाँ से चलो वो तो मुझसे कहने लगा यहाँ तो कोई चीज़ नहीं मैंने कहा नहीं चलिए यहाँ कुछ होगा जरूर जा जाके देखा तो बहुत मुसलमानों तो चुट के ऐसे छोटे छोटे घर थे आगे जाके पूछा यहाँ क्या है पहले यहाँ हजरत इकबाल का एक बाल है मेरे अभी लोग क्या खड़े एक बाल हज़रत इकबाल माने कौन मोहम्मद सा एक बाल वहाँ रखा हुआ और पाँच छः मीट पर मैंने उसे पकड़ा वाइब्रेशंस आप सोच लीजिए कि एक बाल में क्या शक्ति होगी इसी तरह से यह आपका जो आश्रम है इसकी मिट्टी पत्थर सीमेंट सीमेंट जो भी लगा है उसका महत्व नहीं है लेकिन इसके अंदर बसे मेरे बच्चों का महत्व है इन्होंने अपनी मेहनत से प्यार से बनाया और हर चीज इसकी वाइब्रेट करे आगे लोग मेरा फोटो ना मिले तो इसी के बाहर बैठ तो वाइब्रेशन दे सकते तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आप इसके अंदर आए तो याद रखें कि आप अपने शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं शिव तत्व को पाने आ रहे हैं उसी को जानने आ हैं और जिस आदमी में शिव तत्व होता वो है वो आनंदमय हंसता है जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मीट पे दो थप्पड़ बात क्योंकि मैं जब देखती हूं तो मेरा ही मन करता कि दो थप्पड़ ही हो जब आपके अंदर शिव जागृत हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना के क्यों आ सवेरे से माफ़ करो माफ करो भाई काहे की माफ़ करो सवेरे से चलता माफ़ करो माफ़ करो माफ़ करो मैंने कहा देखो फिर से मत कहना माफ़ करो नहीं तो एक लगाऊंगी क्योंकि तो। बात यह है कि हम लोग तो शिव को प्राप्त हैं और हमारे अंदर आनंद की उर्मियाँ उठ रही हैं हम सीरियस कैसे हो सकते हैं कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में है खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए वो ऐसा मुँह लटका लेते हैं जैसे स्पेशानी नहीं चले जाते <laughs> कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते देखा है, ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता और बीवी गुहघ निकाल के दस कदम पीछे चल वो बिचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके पीछे <laughs> और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना इसी आप होटल में जाकर बैठिए किसी रेस्टोरेंट में बैठिए वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि वो बीबी नहीं है। इम्पॉसिबल क्योंकि बीबी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है कि <laughs> और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीबी वो घर में है घर उसे बात भी नहीं करने का ना उसे कहीं बाहर ले जाने का उसे तो कोई कंपनी नहीं सीखने और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से बचते जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य वो तो करती है जो ये चाहते हैं इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद तो आदमी जो है वो हँसता खेलता रहे और जो है वो भी हँसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे तो उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व ले जा शिव अपने ढंग से पार्वती अपने ढंग से शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से हो और पार्वती ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लाश जिसे कहते हैं शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो तो तभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को तो कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं तो उस वक्त में समझ लीजिए यह आनंद खत्म और इतनी बेवकूफी की बात है जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते ही आपस में जो सजोग्यता आपस में मेलभोल है वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अपने गृहस्थी में भी इसी तरह से मेलभोल होना चाहिए ना कोई स्त्री पुरुष को डॉमिनेट करे ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे सब लोग अपने अपने जगह आनंद ले इसमें आपको ये भी है यहाँ औरतें इसलिए भी चुड़ती हैं आदमियों से बहुत दिल्ली में देखा उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे अगर आपके अंदर शिकल आपके हृदय में शिव है इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को नहीं पा सकते उसे सुख पा सकते उसे आप अहंकार को अपने पाल सकते लेकिन पति से आपको आनंद नहीं मिलता आनंद के लिए तो आपका अपना शिव तत्व है उसको पालना तो फिर दुखी रहने कौन सी बात अगर उसको काम करना है मेहनत करना है हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा जितने साल तक हम इंडिया में रह रहे हैं हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली सारे एक वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन उस दिन मौलाना आज़ाद मर गए थे और सब सब चीज़ बंद ही हो गई थी लेकिन मैं मैंने कभी शिकायत? तो मैं अपने आनंद में मगर हूँ मुझे क्या वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं जिसका काम कर रहे हैं मेहनत कर रही है वो तो काम कर दो और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है तो उनको बार बार सताने से फ़ायदा क्या और तकलीफ देने से फ़ायदा क्या है उल्टे तो वो थक थकें आए उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए उनको आराम देना चाहिए उनको संभालना चाहिए ये चीज़ हमारे यहाँ हो नहीं पाती इसलिए भी आनंद पड़ता है औरतें तो दिन भर आराम करती हैं और शाम को चाहती कि आदमी बारह एक बजे तक उनको घुमा तो इसमें आपको यह पता होना चाहिए आपको अगर पूरे रात दीजा आपको आनंद नहीं आने वाला तो क्या आपका आत्मा ही क्या जागरूक आपका आत्मा जागरूक कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए आप लेकिन कुछ मुझमें कमी नहीं है मैं तो बस तो मुझे कोई और उनमें भी कमी अगर यह चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख तो जब तक आनंद में रहना आनंद में रहो ये चीज नहीं की वो चीज नहीं की ऐसा नहीं किया दोनों का भी कहना ये दुख का है आज इसलिए मैं बता रही रहे कि वो मनुष्य निस्संग में आ जाए निस्संग कोई भी चीज उसको न रोके जहाँ किसी भी चीज की लालसा किसी भी चीज़ की इच्छा उसको न दबाए तब कहना चाहिए वो सहज उपयोग तब वो सहज उपयोग है जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं ये चीज़ नहीं चलो कुछ वो चीज़ नहीं चलो दूसरी नहीं ऐसा जो मस्त रहता है आदमी उसको कहना चाहिए वो सहज होगी और आशा है इस दिल्ली शहर में ही आप इस तरह के लोग तैयार होने वाले हैं और होगे क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस अवसर पर हमें शिव तत्व तो को प्राप्त किया है जो आनंद लोग देखकर करके सोचे कि हाँ साहब आनंद सुनते और आनंद की जो एक लहर होती है जो आपस में जो एक उसका जो तो फैलाव होता है देखकर करके मैं इतने खुश होता तो हूँ मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं लोग प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मज़ा उठा रहे हैं यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती हूँ ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है आप बताते हैं जहाँ पे दोस्ती ने आपस में इसको काट उसको खींच उसको ये कर एक को नीचा कर एक को ऊपर कर उस जगह ये दोस्ती का वातावरण और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती प्यार के लिए प्यार इससे बढ़ के और माँ को खुश कीजिए ये जिस हो जाए तो मैं कहूँ ये इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल आशा है आज आप लोग अपने शिवपत्ति को स्थापित करें